गीता तत्व चिंतन संन्यास और योग दो श्री राम कृष्ण का दृष्टान्त श्री राम कृष्ण देव के जीवन में हम भक्ति के इस अद्वैत का सुंदर निदर्शन पाते हैं उन्हें गले का कैंसर हो गया था चिकित्सा के लिए उन्हें कलकत्ते में काशीपुर के उद्यान भवन में रखा गया था रोग बहुत बढ़ गया था इतनी वेदना होती थी कि देखा नहीं जाता था वे जल भी मुश्किल से गुटक पाते थे ऐसे समय एक दिन उनकी अस्वस्थता का समाचार पा बंगाल के प्रख्यात पंडित शशधर शास्त्री तर्कचूणामी उनके दर्शन करने आए वे श्री राम कृष्ण देव के पूर्व परिचित थे उन्होंने निवेदन किया महाराज योग शास्त्र में कहा है कि योगी यदि अपने मन को शरीर के रुग्ण अंग में केंद्रित करके सोचे कि रोग दूर हो जाए तो निश्चय ही रोग दूर हो जाता है आप तो बड़े योगी हैं क्यों नहीं आप मन को गले में केंद्रित कर रोग ठीक कर लेते सुनते हैं श्री राम कृष्ण कुछ ग्लानी के स्वर में बोले कैसे पंडित हो जी जिस मन को जगदम्बा को दे दिया है अब फिर से उससे वापस मांगूँ और इस सड़े गले मांस पिंड पर लगाऊं तुम्हें ऐसी बात कहते लज्जा नहीं आई पंडित जी सचमुच लज्जित हो गए उन्होंने थोड़ी देर बाद प्रणाम करके श्री राम देव से विदा ली श्री राम देव के नरेंद्र आदि भक्तगण वही बैठे हुए यह सब देख सुन रहे थे भक्तों ने नरेंद्र को जो बाद में विवेकानंद के नाम से विख्यात हुए संकेत किया कि तुम्हें गुरुदेव को मना सकते हो तब नरेंद्र उनके पास आए और कहा महाशय पंडित जी ने क्या गलत बात कही उन्होंने तो हित की ही बात कही आपके कष्ट को देख हम सबको अपार कष्ट होता है आपके गले के नीचे पानी भी मुश्किल से उतरता है यह देखकर जब हम लोग खाने बैठते हैं तो कौर गले के नीचे नहीं उतरता आप क्यों नहीं अपने मन को गले में केंद्रित कर ऐसा कहते हैं कि रोग दूर हो जाए तो भी ऐसा कहता है रे क्षेण में श्री राम कृष्ण बोले जिस मन को जगदम्बा को दे दिया है अब उसे वापस मांग इस सड़े गले मांस पिंड पर लगाऊँ थूक कर चाटूँ नहीं यह मुझसे नहीं हो सकता महाशय अपने लिए नहीं तो हम लोगों के लिए ही सही यह कीजिए और हमारा कष्ट दूर कीजिए नरेंद्र नाथ ने हट किया जब नरेंद्र तरह तरह से जोर डालने लगे तो श्री राम कृष्ण बोले मैं कुछ नहीं जानता रे जैसा मां करेगी वैसा होगा नहीं महाशय आप मां से जैसा कहेंगे वे वैसा ही करेंगे आप हमारे लिए माँ से कहिए ना नरेंद्र ने आग्रह करते हुए कहा लाचार हो श्री रामकृष्ण बोले ठीक है रे जब तू इतना कहता है तो माँ से कह कर देखूँगा थोड़ी देर बाद नरेंद्र ने आकर पूछा महाशय आपने माँ से कहा श्री रामकृष्ण ने देव ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया हाँ नरेंद्र ने तब जानना चाहा कि फल क्या हुआ श्री रामकृष्ण देव बोले माँ से कहा माँ गले को दिखा कर, यहाँ इतना कष्ट होता है कि कुछ खा पी नहीं सकता इससे नरेन कहता था कि उन सबको भी बड़ा कष्ट होता है तो नरेन कहता था माँ कि मैं तुझसे कहूँ कि यह रोग दूर कर दे जिससे थोड़ा खा पी सकूँ और लड़के लोगों को भी अच्छा लगे इतना कहकर श्री राम कृष्ण चुप हो गए अत्यंत उत्सुकता से भर कर नरेंद्र ने पूछा इस पर माँ ने क्या कहा क्या बताऊँ रे श्री राम कृष्ण बोले माँ ने तुम सब की ओर इशारा करते हुए कहा कि क्या तू इनके मुख से नहीं खाता जो खाने के लिए तुझे अपना अलग से मुँह चाहिए सुनकर तो मैं चुप हो गया मुझे बड़ी लज्जा हो आई कि माँ से मैंने यह क्या कह दिया बोल तो मैं कहता भी क्या नरेंद्र नाथ अबाक रह गए अहम का ऐसा लोक और उस लोक को प्रकट करने का यह अनूचुखा ढंग नरेंद्र ने न कहीं और देखा था न सुना था श्री रामकृष्ण यह अनुभव कर रहे हैं कि वे सभी के मुँह से खा रहे हैं पर इस विश्वात्म भाव को प्रकट करने में भी संकोच का अनुभव करते हैं वे यह नहीं कह पाते कि मैं तुम लोगों के मुँह से खा रहा हूँ उन्होंने अद्वैत वेदांत को अपूर्व विनय से संयुक्त कर दिया अद्वैतानुभूति को जब हम अहम ब्रह्मास्मी या सोहम कहकर प्रकट करते हैं तो वह भी अहम की बू बनी ही रहती है पर श्री राम कृष्ण की इस अद्वैतानुभूति में अहम का नाम गंध भी नहीं है इसी को भक्ति का अद्वैत कहा गया है जो योग युक्त मुनि का लक्ष्य है भगवान कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन के मन में जिज्ञासा उठी कि अच्छा ये सांख्य मार्गी और योग मार्गी किन विशिष्ट साधना पद्धतियों का अवलंबन करते होंगे उसकी जिज्ञासा को शांत करते ही भगवान श्लोक आठ एवं नौ में सांख्य की साधना पद्धति का वर्णन करते हैं तथा श्लोक 10 और 11 में योग मार्गी की साधना पद्धति का कहते हैं नैवकिंचित नए किंचित करीती युक्त मनेत तत्वित शुण्वन पशन गच्छन स्पृसिघ्रन असन गपन शसन प्रल्पन उन्मिसन निमिसन उन्मिशन निमिष न इंद्रियांद्रियासु वर्तन धारेन तत्व को जानने वाला योगी सांस योगी देखता हुआ सुनता हुआ स्पर्श करता हुआ सूंघता हुआ भोजन करता हुआ गमन करता हुआ सोता हुआ सांस लेता हुआ बोलता हुआ जागता हुआ ग्रहण करता हुआ तथा आँखों को खोलता और मूंदता हुआ भी सब इंद्रियाँ अपने अपने विषयों में बरत रही हैं इस प्रकार समझकर कर ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता मैं कुछ भी नहीं करता ही नहीं हूँ